श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद निन्यानवे 19 अक्टूबर अट्ठारह सौ हरि कथा प्रसंग ब्राह्म समाज में निराकारवाद कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण की कुछ प्राकृत अवस्था हो गई उसी अवस्था में आप भक्तों को उपदेश देने लगे उस समय भी ईश्वरी भाव का आप पर ऐसा आवेश था कि उनकी बातचीत से जान पड़ता था कोई मतवाला बोल रहा है धीरे धीरे भाव घटता जा रहा है श्री रामकृष्ण भावस्थ माँ मुझे कारणानंद नहीं चाहिए मैं सिद्धि पीऊंगा सिद्धि अर्थात वस्तु ईश्वर की प्राप्ति वह अष्ट सिद्धियों की सिद्धि नहीं उसके लिए तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है भाई अगर कहीं किसी के पास अष्ट सिद्धियों में से एक भी सिद्धि है तो समझना कि वह मनुष्य मुझे नहीं पा सकता क्योंकि सिद्धि के रहने पर अहंकार भी रहेगा और अहंकार के लेश मात्र रहते कोई ईश्वर को पा नहीं सकता एक प्रकार के मत के अनुसार चार प्रकार के भक्त होते हैं प्रवर्तक साधक सिद्ध सिद्ध का सिद्ध जिसने ईश्वर की आराधना में अभी अभी मन लगाया है वह प्रवर्तकों में है प्रवर्तक तिलक लगाते हैं माला पहनते हैं बाहर बड़ा आचार रखते हैं साधक और आगे बढ़ा हुआ है उसका दिखलावा बहुत कुछ घट गया है उसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुलता होती है वह आंतरिक भाव से ईश्वर को पुकारता है उनका नाम लेता है और भीतर से सरल भाव से प्रार्थना करता है सिद्ध वह है जिसे निश्चयात्मिका बुद्धि हो गई है जिसने इस ईश्वर है और वे ही सब कुछ कर रहे हैं यह सब देखा है सिद्धों का सिद्ध वह है जिसने उनसे बातचीत की है केवल दर्शन ही नहीं उनमें से किसी ने पिता के भाव से किसी ने वात्सल्य भाव से किसी ने मधुर भाव से उनके साथ आलाप भी किया है लकड़ी में आग अवश्य है यह विश्वास रखना एक बात है पर लकड़ी से आग निकाल कर रोटी पकाना खाना शांति और तृप्ति पाना एक दूसरी बात है ईश्वरीय अवस्थाओं की इति नहीं की जा सकती एक से एक बढ़कर अवस्थाएँ हैं भावस्थ ये ब्रह्म ज्ञानी है निराकारवादी हैं यह अच्छा है ब्राह्म भक्तों से एक में दृढ़ रहो या तो साकार में या निराकार में तभी ईश्वर प्राप्त होता है अन्यथा नहीं दृढ़ होने पर साकारवादी भी ईश्वर को पाएंगे और निराकारवादी भी मिश्री की डली सीधी तरह से खाओ या टेढ़ी करके मीठी जरूर लगेगी सब हंसते हैं परंतु दृढ़ होना होगा व्याकुल होकर उन्हें पुकारना होगा ऋषि मनुष्यों के ईश्वर बस उसी तरह हैं जैसे घर में चाची और दादी को लड़ते हुए देखकर उनसे भगवान कसम सुनकर खेलते समय बच्चे भी कहते हैं भगवान कसम और जैसे कोई शौकीन बाबू पान चबाते हुए हाथ में छड़ी लेकर बगीचे में टहलते हुए एक फूल तोड़कर मित्र से कहते हैं ईश्वर ने कैसा ब्यूटीफुल सुंदर फूल बनाया है विषयी मनुष्यों का यह भाव क्षणिक है जैसे तपे हुए लोहे पर पानी के छीटे एक पर दृढ़ता होनी चाहिए डुबो, बिना डुबकी लगाए समुद्र के भीतर के रत्न नहीं मिलते पानी के ऊपर केवल उतराते रहने से रत्न नहीं मिलता यह कहकर श्री रामकृष्ण जिस गाने से केशव आदि भक्तों का मन मोह लेते थे वही गाना उसी मधुर कंठ से गाने लगे सबके हृदय में एक अत्यंत पवित्र स्वर्गीय आनंद की धारा बहने लगी गाने का भाव यह है अय मेरे मन रूप के समुद्र में तू डूब जा तलातल और पाताल तक तू अगर उसकी खोज करता रहेगा तो वह प्रेम रत्न मुझे अवश्य ही प्राप्त हो तुझे अवश्य ही प्राप्त होगा